विक्रांत के साथ ही यहां और मिस नैना जैसी तेज तरार लेडी ऑफिसर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा इनके काम करने का तरीका पूरे मुंबई पुलिस में सबसे अलग है नैना भी विक्रांत के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हुई उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए आगे कहा मैं तो विक्रांत के बारे में सोचकर आश्चर्य में पड़ जाती हूँ के मुजरिम तक पहुँच जाते हैं की तारीफ करने की जंग शुरू हो चुकी है विक्रांत ने आगे नैना की तारीफ करते हुए कहा एक बात और नैना मैडम का दिमाग जितना तेज है उतनी ही ये खूबसूरत भी है मैं तो सोचता हूँ की मैडम को फिल्मों में ट्राई करनी चाहिए पक्का ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती हैं रियली वहाँ मौजूद दूसरे पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे अब आज अचानक से क्या हो गया है ये दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के मीत कब से हो गए नैना ने, ने, ने बिना किसी की परवाह किए हुए आगे कहा और विक्रांत भी जितनी तेजी और फुर्ती से मुजरिमो को पकड़ता है वो लाजवाब है शार्प माइंड के साथ ही विक्रांत की बॉडी भी काफी फिट है मैं मैं तो नैना मैडम के फैशन सेंस का फैन हूं। इनसे तो फैशन मॉडल्स को भी टिप्स लेने की जरूरत है पूरे मुंबई क्या महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में नैना मैडम जैसी कोई नहीं है वहां मौजूद पुलिस वाले एक बार फिर विक्रांत की तरफ अपनी नजरें कर रहे थे तो फिर अगले ही पल नैना की तरफ नजर करके देख रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है लेकिन इन दोनों की इस तारीफ करने की जंग के बीच में किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की आगे नैना ने विक्रांत को रिप्लाई देते हुए कहारो नैना ने वहाँ पर हाथ पीटते हुए कहा विक्रांत की दो दो गर्लफ्रेंड है और ये हमेशा दोनों के साथ रहते है यहाँ तक की विक्रांत की एक बेटी भी है जो की इसके घर पर ही रहती है <laughs> नैना के हंसने के साथ ही वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले भी जोर से हंस पड़े विक्रांत को समझ नहीं आया कि अभी उसकी तारीफ की गई है या उसकी बेजती की गई है यह तो बहुत हो गया था अब विक्रांत ये जंग हारना नहीं चाहता था उसने तुरंत ही नैना की आगे तारीफ करते हुए कहा नैना मैडम सिर्फ खूबसूरत और तेज तरार ऑफिसरी नहीं है बल्कि ये तो बहुत अमीर भी है हमारी नैना मैडम सारे हाई फाई ब्रांड के कपड़े पहनती है फिर से लेकर पाव तक सब कुछ ब्रांडेड और आपको पता है नैना मैडम टॉप मॉडर्न पजेरों से चलती हैं चलते से यहाँ तो बहुत बहुत को पजेरों की मार्केट वैल्यू भी नहीं पता होगी विक्रांत ने थोड़े व्यंगात्मक लहजे में कहा दरअसल तारीफ करने के बहाने वो नैना पर टोंड कसने की कोशिश कर रहा था दूसरे पुलिस वाले भी कंफ्यूज थे कि विक्रांत नैना की तारीफ कर रहा है या फिर उस पर व्यंग कस रहा है लेकिन नैना को विक्रांत का मकसद साफ समझ आ रहा था आखिर वो भी कहा पीछे रहने वाली थी उसने तुरंत ही विक्रांत को रिप्लाई दिया वैसे हमारे विक्रांत सर भी कम नहीं है उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े हैं बहुतों को जेल तक पहुंचाया है इसके लिए उन्हें प्राइज भी बहुत मिले हैं वैसे विक्रांत सर बहुत बहादुर भी हैं मैंने तो सुना है कि एक बार इन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर के ऊपर कॉफी फेंक दिया था क्यों विक्रांत ये सही बात है ना नैना के चेहरे पर चमक से भरी मुस्कान थी ऐसा लग रहा था कि वो विक्रांत की तारीफ कर रही है लेकिन वास्तव तो में वो विक्रांत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी अन्य पुलिस वाले थोड़े लेकिन एक कदम आगे निकलते हुए कहा अरे नहीं नहीं मैं इतना बहादुर नहीं हूँ जितना नैना मैडम है पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं की नैना मैडम से मेरी पहली मुलाकात ट्रेनिंग कैंप में हुई थी और वहाँ हमारे बीच जबरदस्त फाइट हुआ था सच कहूँ तो मैं नैना मैडम का सामना ही नहीं कर पा रहा था उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से धोया था <laughs> और फिर लड़ते लड़ते नैना मैडम की पैंट उतर गई थी फिर मैंने भी मैडम के बम्प पर दांत से काट लिया था <laughs> विक्रांत को इतना कहते ही वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले नैना की तरफ देखने लगे सभी विक्रांत की बात सुनकर आवाक रह गए विक्रांत भी एक पल के लिए सन्न रह गया उसने फिर बात संभालते हुए कहा अरे मेरा मतलब कि मैंने मैडम का पहले वेट किया और जब उन्होंने पेंट ऊपर चढ़ा ली तब जरूर मैंने काटा विक्रांत को अंदाजा हो गया था कि फ्लो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया हे आप लोग तो गलत मत समझिये अब जाकर वहां मौजूद लोगो ने राहत की सांस ली लेकिन फिर इसके बाद वहाँ पर सन्नाटा छा गया तारीफ करने की ये जंग यहीं पर खत्म होगी माहौल में एक अलग तरह की शांति थी अब तक तो नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी के के विक्रांत चेहरे का रंग बदल के रख दे विक्रांत और उसके बीच अभी तक जितनी भी बात हुई उसमें नैना को विक्रांत की सिर्फ यही बात बहुत बुरी लगी थी उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो तुरंत ही विक्रांत को पीट कर रख देना चाहती थी वो ऐसा कर भी देती लेकिन आज ये पार्टी विक्रांत के लिए रखी गई थी वो यहाँ का मेन गेस्ट था इसी वजह से नैना ने अपने कदम पीछे खींच लिया ड्रिंक्स और खाने का आनंद लिए जा रहा था वो इस तरह से नैना से नजर चुरा कर खा रहा था कि मानो अभी कुछ हुआ ही नहीं हो और विक्रांत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब नैना ने खुद पहले विक्रांत का मजाक बनाना शुरू किया तो भला वो कैसे चुप रह सकता है नैना ने किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल किया इसके बाद उसने दूसरे पुलिस वालों से कहा कि चलो चलो अब लोग डांस क्लब चलते हैं आप लोग पहुंचिए वहा मैं यहाँ का बिल सेटल करके आती हूँ चले जल्दी कीजिए नैना के कहते ही वहाँ से सारे ऑफिसर निकलने लगे लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि इस वक्त नैना का मूड बहुत खराब है वो कुछ न कुछ करने वाली है